स्तिकों का छः दर्शन में एक जैन दर्शन है बौद्ध दर्शन है और चारवाचा ये तीन है बौद्धों का चार भेद करेंगे तो चारवा टेट जैन एक छः हो जाएगा बौद्ध का चार मत है मुख्य है माध्यमिक मत शून्यवादी उसके बाद योगाचार मत है विज्ञानवादी संगीत विज्ञानवादी और सौस्थान्तिक वैवाहिक ये दो बाह्यारादी बाह्य विश्च पटपट आदि है मानते हैं सौताम देव जो कहते हैं बाह्य वस्तु का है, अनुमान से निश्चय होता है वैवाहत जो कहते प्रत्यक्ष होता है कितने भेद ये चार भाग करेंगे तो जैन दर्शन के और चार वि हो जाएगा और अच्छा चार का टाइम चार विभेद देह आत्मा इंद्रिय प्राण मन चार करेंगे तो बहुत तो तो का एक जाएगी बहुत का एक श्लोक में आता है लोक मालूम है जिनको मालूम है तो मत मुख्य मध्यमिक मतेन शून्य से मेणे जगत शून्य का विवर्त जगत मनते मुख्य मध्यमिक मत है योगाचार्य मते मत मतीय बुद्धि ज्ञान तासाम विवर्त अशिल बुद्धियों का ही विवर्त है सारा प्रपंच बुद्धि ही है क्षमिक ज्ञान उसके अतिरिक्त नहीं जैसे वेदांतिक ब्रह्म का विवर्त कहते हैं प्रपंच माध्यमिक मत कहते शून्य का विवर्त प्रपंच का है युवाचार मते कहते ज्ञान का विवर्त है कि ज्ञान क्षमिक करे। प्रति क्षण प्रति नाच वाला और सौतांत्रिक मत है अर्थोत्ति क्षणिक कतो अन्वित अर्थ है क्षणिक अन्वित होता है बुद्धि तुतांत्रिक बुद्धिया ज्ञान से अनुमान होता है वित्त है ज्ञान होता है घट ज्ञान हुआ तो कहो है ये अनुमान करते हैं और प्रत्यक्षम क्षणभंग जैसा कल वैवासिक कहते साहे वस्तु का प्रत्यक्ष होता है किन्दु सब क्षणभंग प्रतिष्ठि ना वाला ये चार मत है एक बैन मत है तो चार गारे के मत मिलकर छह बार हो जाएगा वो जो वैदिक दर्शन में अवैध है उनको नास्तिक दर्शन करते और अलग अलग मत बहुत है मुख्य शास्त्र में ये है नास्तिक दर्शन के नाम पर अर्थ शब्द हो आरंभ के लिए तो उसका अर्थ क्या ये ग्राम शासन आरघम वेदितव्यम अधिकृतम वेदितव्य ये गण शास्त्र आरंभ हुआ अर्थ शब्द का अर्थ आरंभ अर्थ करने से हुआ योगातन में योग ये अनुशासन योगाुशासन अनुशासन है शास्त्रता से कर्म दूसरी शास्त्र कर हुआ अनुशिष्ट शास्त्र हो गया अनुशासन अर्थ शब्द ज्या है आरंभार्थ करने पर श्रवण से मंगल होता है अन्य अर्थ नियमान उद के समान जगत ले रहा है के भारी में निर्भर करके उसके दर्शन से मंगल होता है ठीक इसी प्रकार अर्थ आरंभ के लिए प्रयोग किया गया किन्तु उसका श्रवण भी मंगलायोग मंगल ग्रह होता है यह समझना है ओंकार द्वावेतु ब्राह्मण पुरा कम कम द्वित विना मांगलिका रूरो ओम शब्द और अर्थ शब्द ये दोनों ब्रह्मा के मुख से निकला पहले इससे दोनों ओम और मांगलिकब्द संदेह मिनिटम अर्थ संदेह अपमेय योग के शब्द है ये शब्द में संदेह होता है प्रकृति प्रत्यय का तो अर्थ में संदेह होगा योग युग योग के धातु है योग समाधि के धातु है ये युद्ध तो युद्ध समाधु और युद्ध योग दोनों धातु किसी से भय कर तो सर्जो को भरण तो योग सब तो बन जाएगा अब इसमें युद्ध समाधि धातु से भी बन सकता है युद्ध योग से भी बन सकता है योग में क्या धातु है इसमें संदेह कर तो अर्थ में संदेह होगा तो शब्द संदेह निमित्तम अर्थ का अपन करते हैं धात्य का है योग समाधि ये योगानाने में योग शब्द कार्यवा समाधि अर्थात युद्ध योग्य ठात्र से संयं प्रत्यय नहीं तो यो योग संयोग हो जाएगा जो संयोग शब्द कहते हैं ये जीवन योग ठात्र से बनता है क्योंकि यहाँ युज समाधि रास्ते से ये योग शब्द बनता है समाधि इसलिए कह योग समाधि रीति योग का युज समाध इतना युद्ध समाधि का अर्थ से योग शब्द विस्फरना सिद्ध हुआ समाज है समाधि अर्थक समाधि अर्थ योग का अर्थ है समाधि समाधिक नियोगार्थ इत्यर्थ युग योग शास्त्र ग्रहण करेंगे तो योग शब्द बनेगा उसका सर्जय का संयोग का योग होता है ये संयोगा तो योग नहीं यहाँ योगानुशासन योग समाधि अच्छा इसमें आठ अंग है अष्टांग योग है और, और आठ अंग में अंतिम अंग होता है समाधि तो ननु समाध के वक्षमान से अंगिनों योग से अंगम जो योग तो तो आगे कहेंगे योग के आठ अंग अंगिक योग के आठ अंग है अंगानी अष्ट तंत्री अंगी जिसके अंग है अंगी समाध... अव योग अंगी उसका कितना अंग है अष्टम अंग क्या है समाधि समाधि भक्षमणस्य अंग योगम जो कहे जाने वाले योग अंगी उसका तो अंग समाधि एक अंग है योगान का योग का समाधि करते है यह योग कहेंगे अंगी का योग कहा जाने वाला है उसका एक अंग का नाम समाधि तो जो अंगी वही अंग अंगी अंग होगा न तो अंगमे अंगी अंग रूप जो समाधि योग अंगी ऐसा नहीं हो जाता है तो योग समाधि अर्थ किया तो यहां जो समाधि योगानुशासन में योग का अनुकाशन में किया जाएगा ये क्या समाधि का उपदेश करेंगे या आठ कर तो अंग वाले योग का उपदेश करेंगे उपदेश है तो आठ अंग वाले योग का उपदेश है आठ अंग में एक अंग समाधि जो अष्टम अंग है वही सम्पूर्ण योग तो नहीं है अंगमे अंगी कि अष्टम अंग समाधि है वही योग है पूरा योग आठ अंग वाले जो योग है वही समाधि अंग ही है ऐसा तो नहीं है इसलिए कहता इस इस है सत सार्वभम चित्त धर्म सार्वभौम सार्वभम स्वभाव सार्वभम चित्त धर्म ये चित्त का धर्म है यहाँ योग यहाँ समाधि जो कहा गया है वस्तुतः अंगी है योग यहाँ समाधि शब्द से योग का समाधि कहा गया किन्तु चित्त का धर्म जो चित्तुप्त निरोध है वही योग है हम कहेंगे टीका में सो स्वयांगादंगीम विन चतो चर्थ चतर्थो कितने पदे <laughs> दो पदे स्पे सत्वर्थ तू तू हेका अर्थ सकार तू जो सीमार तु सार्वम चित्त सधर्म सार तू के अर्थ में क्या लिया किया गया क्या होगा तू तु, सत्पर्म तो किंतु होता है तर्थक सशब्द है समुचार शब्द नहीं है तथक तू अर्थ ये किंतुअर्थक है सार्वभौम चित्त का धर्म है योग तो तू तो शब्द तो तो क्या करेगा अंगाद अंगिनम विनती अंग रूप समाधि से अंगी योग को, को भेद करता है तो यहाँ जो योग समाधि कहा गया अष्टम अंग तो समाधि को नहीं लेना ये तो अंगी को लेना है योग शब्द में ये समाधि अर्थ अष्टम अंग है समाधि योग कार का अष्टम अंग नहीं करना अंग से अंगी को भेद करने के लिए स शब्द आया के अर्थ में स शब्द सुअर्थक होकर के अष्टम अंग रूप समाधि से अंगी को भेद करता है दिन्ना बताता है अर्थात यहाँ योग शब्द से अष्टम का लेना पूरा आठ अंग वाले योग लेना है अभी चित्त से धर्म कहने से तो उसका अर्थक अच्छा स्पष्ट होगा सार्वभौम है पहले भूमि है अवस्था भूमि सर्व भूमि तु तो विधि सार्वभौम होगा भूमि ये अवस्था अवस्था क्या है वक्षमाना आगे कहेगा निे मधुमति मधु प्रती का विश्व का संस्कार से कितने हो गए चार ये मधुमति आगे आएगा प्रथम अध्याय अठाईस सूत्र में तृतीय अध्याय अठाईस में आएगा मधु प्रतीका प्रथम अध्याय सत्तीस में आ जाएगा विश्व का प्रथम अष्टादश अस्थागत अक्षारेगा संस्कार तो ये आ आ से ये सब आगे आएंगे पक्षमाना कही जाने वाली ये चित्त के ये तो भूमि है ये तो चित्त की कार्य अवस्था है कार्य अवस्था में विदित सर्वात्व विदित पार्बम कार तो अवस्था सर्वात्व विदित सर्व अवस्था में ज्ञात है सार्वभौम चित्त निर निरोध लक्षण योग्त लक्षण से योग निरोध लक्षण निरोधो लक्षण योग से योग योगानुसार में जो योग आया उसका अर्थ है चित्त निरोधक आगे कहेंगे योग चित्तवे से निरोधक चित्त निरोध ही योग है इसका ही अनुशासन है शास्त्र है न कि अष्टम अंग जो समाधि उसका अनुशासन का नहीं है तो भगवान नासिका है योग का तो समाधि क्यों करते हैं? योग का तो समाधि का आ गया है तो टीका ने दिया तब अंगम तो समाधि नहीं अंग योग का अंग कितने है? आगे आठ कोई पांच है क्या आठ आठ में से अंग क्या है? हैंग तो तो समा तो नहीं तो चित्वृत्ती नहीं इसलिए यहाँ योग शब्द से अष्टम अंग नहीं गना विकपत्ति निमित्त मात्र विधान के तत्व योग समाधि योग समाधि जो अर्थ किया है निमित्त मात्र का कसम योग समाधि धा से भय होने से योग गना तो इसे योग सब विस्पृति का निमित्त नास्तक क्या योग समाधि करके किस है अंगांगिन और अभेद विवक्ष नास्त्र अंग है समाधि अंगी है योग अंगी क्या है अष्टमंग क्या है अंगांग अभेद विवक्ष नास्ते न ना योग समाधि कर दिया गया अंग समाधि अंगी योग दोनों में एकत्री के चलते और समा युद्ध युद्ध समाधि से योग बनता है ये कहने के लिए योग समाधि कर दिया अंगरे समाधि योग रे अंगी यहाँ जो योगानुशासन में योग शब्द तो अंगी के लिए ना अंग के लिए नहीं आठ तो अंग वाले अंगी योग प्रसन्न करना है योग शब्द प्रवृति का निमित्त क्या है प्रवृत्तिमित्त योग शब्द से चित्तवृत्ति निरोध है योग इस पर योगात में जो योग शब्द उसकी प्रवृत्ति का निमित्त तो होता है चित्तवृत्ति निरोधक इसलिए योगात का योग अर्थ चित्तवृत्ति निरोध है आठ अंग वाले योग लेना है जिनमें एक अंग समाधि इसलिए योग समाधि में जो समाधि है सकिया उसमें भ्रांति योगान में केवल समाधि का ही कथन करेंगे कि योग होता तो समाधि कर दिया योग आठ अंग में अष्टम अंग समाधि है तो अष्टम अंग में तो समाधि का ही प्रवेश करने के शास्त्र की भ्रांति हो सकती है योग समाधि देकर के इसका स्पष्टीकरण टीका कार्य निकल दिया भाष्यकार ने भी कहा सबसे सार्वभौम चित्त धर्म सर्वभूमि में होने वाले तो समाधि जो सर्वव्यवस्था में समाधि नहीं है शिक्षा की जो चार अवस्था चार अवस्था में रहने वाले अष्टम अंग समाधि नहीं लेना चित्तवृत्ति निरुद्ध रूप योग है उसका अनुशासन तो अंगी है योग चित्तवृत्ति निरुद्ध रूप उसका ही उपदेश है इसलिए योग शब्द का प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है कहीं जाति क्रिया जन संबंध आदित्य तो हुए यह चित्तवृत्ति निरोध ही अर्थात तो जो योग पिष्टवृत्ति निर्भर कहा जाएगा लेकिन योग का ही उपदेश किया जाएगा इस शास्त्र में योग यहाँ अंगी है उसमें एक अंग समाधि द्रुत ज्ञानी चिस्तवृत्ति में चिस्त की दृत्ति आत्मा प्रयाणी ये कुछ लोग मानते हैं तार्किक लोक आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होते हैं वृत्ति का ज्ञान आत्माश्रयाणी आत्मा आश्रय ये काम के काम ज्ञान आत्मा श्रेयानी आत्मा है जिनका आश्रय ज्ञान का आश्रय आत्मा अतत्ता आत्मा हो आत्माश्रय वृत्ति है ज्ञान आत्मा में अतिथय और वृत्ति का निर्दे आत्मा में होगा ये थी जो देखते जानते निशय करते कार्क नया शिकर तान निराशा चित्त धर्म ये ज्ञान आत्मा तो नहीं है आत्मा में नहीं है ये दृष्टि चित्त का धर्म है इसलिए ये सार्वभौम कह करके चित्त धर्म योग जो, जो चित्त वृत्ति निरोध वो तो चित्त का धर्म है न आत्मा का चित्त अंतकरणं चित्तश्देन अंतकर्ण बुद्धि उपलक्ष्यश्द से अंतकरणं बुद्धि उपलक्ष्य बुद्धि लेना उपलक्षण है चित्त बुद्धि का नहीं पुटस्थ नि चिप्तिशक्ति अपरिणामिनी ज्ञान धर्म भवि तुम्हारे भी जो कुटस्थ नित्य है चिंतीशक्ति समय चैतन्य जो परिणामिनी नहीं अपरिणाम तो निर्विकार है कूटस्त लोहार के पास जो कूटर है नीचे रहता है, उसमें लाल लोहा पीटता है नीचे वाला निर्ण निर्ण निर्ण रहता है, ऊपर में लाल लोहा उसमें तो परिणाम होता है यह निर्विकार कूटक के समान रहने वाला चैतर में कूटक है नित्य है यही चैतन में चिट्ठी शक्ति तब तक कहा गया अपरिणाम उसका परिणाम नहीं होता है वो ज्ञान धर्म वही तो ज्ञानम धर्मो धर्म उसका धर्म ज्ञान नहीं है कुटस्थ चेतन में ज्ञान ऐसा नहीं है कार्य के लोग जिसे मानते हैं आत्मा में ज्ञान समवा होता है ये न्याय शास्त्र में कहा गया ये नहीं ज्ञान धर्म ज्ञान धर्म एस्या ज्ञान धर्म वाली कुटस्थित त्य नहीं है बुद्धि तो भवे दिखिभाव बुद्धि ज्ञान करना है बुद्धि का धर्म ज्ञान बुद्धि अंतकरण है उसमें बुद्धि ज्ञान है जैसे वेदांत मानते हैं अंतकरण बुद्धिमत है बुद्धि वाला उसमें बुद्धि अंतकरण का परिणाम ज्ञान है बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होते बुद्धि है अंतकर्ण चित्त सदते बुद्धि लेना क्या वेत करके शंका करते हैं सार्वभौमस्ते तो योग हम तो वो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्ता चित्त भूमिय चित्त की भूमि में ऐसे आया क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त आगे एकाग्रम निरुद्धम ये एक चित्त की भूमि है चित्त की भूमि में अवस्था है क्षिप्त अवस्था मूढ़ अवस्था विक्षिप्त अवस्था एकाग्रम चित्तम निरुद्धम चित्तम ये जो पांच प्रकार चित्त के चित्त की अवस्था है तो सब वाले कहते हैं हम सब हो वो संबोधन करके चित्त मूड़ा अवस्था अवस्था ये भी, है है। ये भी दृत्ती दृत्ती तो है अस्तित्व तरस तरह वृत्ति निरोध तो वृत्ति का निरोध अति होता है मूल अवृत्त नहीं मूढ़ अवस्था में अलग अलग वृत्ति का निरोध है इसकी वृत्ति है यह वृत्ति वह तरह तरह का होकर के वृत्ति निरोधक है जैसे कान क्रोध लोभ मोहत्त वृत्ति सब है लोभ वृत्ति अलग मोह वृत्ति अलग सुख वृत्ति अलग सुख वृत्ति अलग इसकी वृत्ति है अन्य वृत्ति नहीं है इसी प्रकार वृत्ति का निरोध सु है तो ये भी क्या योग है चित्त निरोध चित्त मूढ़ विक्षित्त ये भी क्या योग है परस्परा तो उपस्थित इन अवस्था में है किसंग वहां योग शब्द का व्यवहार प्रसन्न होगा इसका भूमि उपनिष्य किस किस भूमि को लेना किसकी किस को -किस त्याग करना हे कार्य उपाद्य कार्य किसका त्याग करना किसको ग्रहण करना कथन करते चिक्तन इत्यादि में क्षित्तम मूढ़तम एकाग्रम निरुद्धमी चित्तभूम इति चित्त की भूमि है कितना हो गए क्षेत्र रजसा रजता तेजु तेजु विशेष क्षिप्यम अत्यम ये चित्त अवसा क्षिप्तावसा तेज तेज रजसा रजगुना होने पर वृत्ति स्थिर नहीं होती चित्त स्थिर नहीं होता है सदैव रजसता तेट तेज बीते मानव हमेशा ही एक विषय में चित्ता लगा टेड़ता में दूसरे विषय में लगा निरंतर के द्वारा टेस्ट भिन्न भिन्न विषय में शिक्ष दौड़ तरफ भागता है जैसे चित्त तो दौड़ा या बैठा है करता है दौड़ा कुछ सुना दूसरे और भागा अत्यंतम अस्थिरम स्थिर अत्यंत अस्थिर कवि अपने स्थान में नहीं रहता भाग्य विषय चिंतन करता है एक मूढ़े उससे भिन्न है मूढ़ंतु समुद्र का निद्रा वृत्ति समुद्रिका तमगुण समय उद्रेक होने से तमगुण अधिक गुण कर निद्रा वृत्ति मत निद्रा रूप वृत्ति वाला निद्रा रूप निद्रा वृत्ति है तमुगुण्वन तुम किम हो गया मूढ़ ये क्षिप्तमूढ़े विषिप्त क्षिप्ताम क्षिप्त विषिक्षिजते है तो तथ क्या अस्थेमौल का चित्त तो बहुल है अस्थ्य है अस्थिरता चांचल्यम अस्थम शब्द क्या होता है चांचल्य चंचलता चांचल्य बहुल होता है चित्त बहुत हमेशा ही चंचल घृतम अत्यंत चंचल है वो काभी कभी कभी स्थिर हो जाता है ये बीते है चित्त के अभी विशेषण ये बीते थे चित्त से अत्यंत अस्थिर है कभी-कभी स्थिर स्वभाव चित्त काहुल विक्षिप्तः चित्तन में अत्यधिक क्षेत्र विशेष में कभी-कभी स्थिरता है साथ अस्तम बहुलता शांति दिखी बान व्यादिस्तान आदि अंतरायजनता दो प्रकार का चीतन जो अस्थिरता है साथ अष्टम अस्थिरता है, आज्टे <laughs> आज्टे अस्थिर है।, अस्थिर है। जो सांचल्य बहुलता है अत्यधिक संचल है शांति दिखी स्वभागत है शांति दिखे स्वाभाविक अथवा वक्षण व्यापिस्तान आदि अंतराय जनिता का ये आगे वक्त सूत्र में अंतराय विघ्न चित्र के लिए किस किस कारण चंचल होता है जीव चित्तक्र कहेंगे तीसरा सूत्र में व्यापित अंतराय विघ्न के कारण विभिन्न कारणों से चित्त में चांचल्य होता है ये कहेंगे संचल हो अथवा अच्छा किस नीन त्य हो अस्थिरता है चित्तम यह हो गया क्षितम नूरम क्षित्तम तीन प्रकार हो गए आगे तत्व से एकाग्रम एकाग्रम का एक हम सम्मो विस्तार से स्वयं करेंगे तान बनेगा एकता एक विस्तार लगातार एक विषय में चलता है तो एकता न लगातार करता है ये एकग्र होता है एक अग्रम येग्रम एक चिंतन करता है तो एग्र होता है निरुद्ध आगे निरुद्ध निरुद्धसकलवृत्तिकृत चिंतन निरुद्धम निरुद्धसकलवृत्त ये तिुदसकलवृत्तिक चित्तनी वृत्ति परिणाम वृत्ति सब निरुद्ध हो जाने पर निरुद्ध सकल वृत्ति कम चित्त तो होता है उसको निरुद्धम कहते संस्कार मात्र से संस्कार मात्र में तो से तो ये सब वृत्ति का संस्कार हो जाता है वृत्ति तो नहीं है संस्कार केवल संस्कार मात्र वृत्ति नहीं है जब कुछ देखते चिंता करते हम तक वृत्ति है सो हैं तो संस्कार रहता है वृत्ति नहीं तो यहाँ जो अभ्यास करते समय चित्तलों से निरोध वृत्तियों को में चित्तल स्वाभाव चिंतन और कुछ कारण से वैराग्य के अभाव आदित्य कारण से आसे चित इधर उधर जाता है वृत्ति होती है चांचल्यभाविक अर्थात किसी नियमित वो चांचल्य को रोक करके किसी एक विषय में लगाने के एकाग्र हुआ उसके बाद वृत्ति निरोध जाने पर निरुद्ध होता है उसमें केवल संस्कार था था था, था, संस्कार असा नहीं पत्र सत्य भी परस्परा निरोधे पारंपरेना भागाभागा तदुभाघात योगकक्षा दूरपत्व न तय ये तषि इनमें क्षित्त और मूड ये तो निदेश के मोक्ष के हेतु नहीं है चित्त मूढ़ हमें सत्य भी परस्परापेक्षा वृत्ति निरोध है परस्पर की अपेक्षा चित्त वृत्ति मूड़ में नहीं है निद्रावस्था में निद्रा वृत्ति क्षित्त में नहीं है चित्त अवस्था में मूड़ निद्रावृत्ति नहीं मूल निद्रावान में क्षित्तृति नहीं परस्परापेक्षा दृत्ति निरोध है Hmm, ये परंपरा तो तो तो तो तो तो के भी मुख्य का हेतु नहीं है साक्षात मुख्य तो नहीं परम परंपरे हेतु भावा भावात निश्चय हेतु भागा भागा हेतु भाव से अभावात हेतु भाव का हेतुत्व तत्व भाव कतल उत्तर प्रत्येक करने करेंगे तो हेतुत्व कहेंगे तत्व तो नहीं करेंगे तो भाव हेतु भाव हेतु भाव का हेतुत्व नित्य हेतुभाव का निश्चय के हेतुत्व अभाव निश्चय हेतुत्व नहीं है कि जो अवस्था है अपेक्षा वृत्ति निरोधक है किन्तु नित्व मुख्य का हेतुत्व तो दोनों ने नहीं है परंपरा से नहीं बल्कि दोनों का दो तो विरोधी है वो वृत्ति निरोधता निश्चित का उपघातव उसका विरोधी तदुपघातक तद उपघात उपघात एकाग्रवस्थ एकाग्र चितरुद्ध चित्त का उपघात का नाक अवस्था है मूल अवस्था है तो एकाग्र अवस्था निरोध नहीं रहती है क्षिक्त चंचल हो गया निरुद्ध नहीं और एकाग्र भी नहीं है निद्रा हो गया निद्रा गति हो इसलिए ये दोनों एकाग्र निगता नातक है चित्तर मुगत उपघातक योग कक्षा दूरोपारी तत्व योग के अंतर्गत तो योग पक्ष से दूर से उसको हटाया ये योग पक्ष में नहीं है चित्त मुगत दूरोत्तम दूर से उसको त्याग पहले तो निषेधम योग का निषेध में पहले प्राप्त हो तो निषेधा करेंगे प्राप्त नहीं तो क्यों करेंगे जो चित्त उधर एक समय भी नहीं रहता है वो क्या योगे और निद्रावस्था है मूढ़ावस्था है वो भी क्या योगे इसी ये दोनों योग पक्ष तो के दूर से दूरा उत्तम त्यक्तम पहल निश्चित में की प्राप्ति हो तो निषेध प्राप्त ही नहीं उसको तो उसको निषेध नहीं करके भाषण में कहते थे सब तिप्त चेतती भूत समाधिर न योग पक्ष वर्तते विक्षिप्त में विक्षिप्त चित योग के अंतर्गत में ही इसका निषेध किया गया विक्षिप्त है तृतीय वक्त उसके पहले कितना वक्त है चित्त और मूढ़ ये दोनों में से कौन सा कौन सा व्यवस्था योग दोनों में कोई नहीं दोनों का निश्चित नहीं क्या योग का अंतर्गत तो रही नहीं चित्त अत्यंत चंचल मूढ़ है निद्रा है योग के लिए विघ्न है निद्रा भी है कि विघ्न है निद्रा जिसको पढ़ते समय ध्यान करते समय निद्रा लग जाए कुछ लोग ध्यान करते समय निधि निधि आ जाती है ऐसे करके समय चल जाता है लगता है लगता है हम ध्यान करते हैं, तो बड़ा दिखना है ध्यान करते तो निद्रा आती है तो ध्यान नहीं होता है ऐसे बहुत समय में ध्यान करते निद्र लग जाती कि तो है, पहले तो बिक्षे का बहुत ही इधर उधर मन भागेगा उधर तो घटा फिर निद्रा आ जाती तो फिर इत तो होकर करके, जब एकाग्र होकर के एक घंटा जाना बड़ा कठिन है नीद आ जाए तो पता नहीं चलिए ऐसे एक दो चार घंटा ही पता नहीं कर लगता है कि ध्यान और करते तो दोनों योग पक्ष तो में नहीं है दूर से हटते उसमें उनका निषेध नहीं करके विक्षिप्त का निषेध क्या तत्व विक्षिप्त चेत विक्षिप्त चेत में क्या है कभी कभी थोड़ी स्थिरता है विक्षित दूर समाधि बिक्षे तो मिलता बिक्षे तो है उपस्थन गौण ऊप से है कुछ है अरे भिक्षेप भी है उपस्थन गौण से रहता है तो विक्षेक गौन होकर के जो समाज योग है न योग पक्ष करता है तो योग के अंतर्गत तो नहीं रहना बिक्षेप भी उसमें है गवण होकर के हो मुख्य हो गौण हो बिक्षेप है इसलिए खेत है न योग पक्ष बच इसलिए चले गए और व्या रहा एकाग्र निरसन ये योग पक्ष ग्रहण होगा ठीक है निक्षिप्त तत्व का सद्भुत विषय सेना का संभाव्य से योग निषेध थी ये संभावना है प्राप्त होने से निषेध करते व्याकरण में लोक में भी प्राप्त होने को निषेध होता है अप्राप्त का निषेध नहीं होता है कोई आता है तो मना करेंगे तुम डाल को नहीं आए कल को नहीं आना जो नहीं कभी नहीं आता उसको डांड कर तुम यहाँ नहीं आना वो तो आता नहीं। नहीं ही नहीं इसलिए एक दोनों शिप्त और मूढ़ दोनों का निषेध ही नहीं कह गया क्योंकि आता ही नहीं विक्षित सत्या प्राप्ति विक्षित प्राप्ति है कादाचित सदम का कभी नि, नि, थे नि, थे कभी विषय सद्भुत वास्तव विषय को प्रेम विषय में प्रेम काल में स्थिर होने वाले स्वभाव सद्भुत विषय वास्तव पार्थिकव इसमें कभी कभी स्थिर हो जाने से संभावित योगत्व दीक्षित में योगत्व की संभावना है संभावना प्राप्त संभावना की प्राप्ति संभावना होने से नित्य हत्याकार नित्य तर की ये ये चेततीसपक्ष में नहीं है क्या नही दिक्षिप्ते चेतती सदाचि कवि कविस्थुत विषय से भाष्य में अचारी सद्भुत चिंतित सेना सद्तुत सद्भुत विषय से जिसका विषय हो ऐटा जो चित्त है काना जैसे सूत्र व्याकरण में स्थिर को स्थवादित हो जाएं सबना में हमें है, हो जाने पर न योग पक्ष वर्त योग पक्ष में नहीं केव योग के अंतर्गत नहीं सपना यदि विपक्ष विक्षेपूत उसका विरोधी विक्षेद उपस्य है ठिक है थोड़े समय समाज इलाके तो समय विक्षेद है विपक्ष वर्ग अंतर्गत से स्वरूप में वो दुर्लभम विपक्ष वर्ग अंतर्गत होता है तो अपने स्वरूप फिर स्वरूप दुर्लभ है अपने स्वरूप में रहना भी कठिन है जब विपक्ष वर्ग विपक्ष वर्ग के अंतर्गत जो विरोधी वर्ग में है विरोध के बीच में रहता है तो अपना सर्वप्री दुल्लभ हो और उसके कार्य क्या करेगा टाइम बस कर रहना मुश्किल है मेढक है सर्व बीच में मेढक आ गया बस कर रहना ही कठिन अथा विरोध के बीच में सुबह आ गया बस कर रहना बचना ही कठिन है सर्वप्र में भी दुल्लभ प्र आज वो कार्य करेगा विपक्ष दर का अंतर्गत सत्या कभी कभी स्थिरता है कि नाम है, वो थोड़े कभी मानस स्थिर हो गया तो क्या कार्य करे और कई स्थिरता भी नहीं रहती सर्वतम दुर्लभन जो कभी कभी योग होता है वो भी कभी रहना मुश्किल है शिक्रिकित मनोभागिता है तो वो समाधि क्या कार्य मुख्य फल क्या देगा पर आगे वो कार्य करना उसको तो योग पक्ष में नहीं रहना विक्षित चित्त को न थोड़े गहना अंतर्गत बीज तस्वतम उत्तम अपना अंकुर आया था के अंतर्गत तो बीज डाल दिया तीन टाइम दिया उसके बाद उपतम पेट में हल करके तार डाल करके उसको बीज को डाला पानी दिया बड़े प्रयत्न किया कितने दिन अंकुर आएगा और दिन में थोड़ा जो रख दिया है थोड़ा सा घर हो गया आगे अंकुर नहीं होगा खा तो हो सही बीज को घूम कर खाते हैं ना अंकुराया नीन चार क्षण अवतीत हो गया उत्तम दुआ के बीज संतानी उत्तम लेकर के बोया फिर भी अंकुर के लिए समस्या नहीं होता है विपक्ष के अर्घ नि करो कार्यक्रम क्या करेगा अस्ट बीज न होगा तक जल ही जाएगा पानी के लिए काम नहीं आएगा अग्नि में अग्नि तो जल जाएगा यदि विक्षेत उपस्व नि समाध न कर्तव्य जहाँ विक्षेत गौण रूप से है ऐसा जो में समाधि है निरुद्ध है वो योग नहीं यदि है तो कर्तव्य योग क्या है अरे ते विक्षेत जिसमें उपसर्ग में गौण रूप से रहता है ऐसा विक्षिप्त चेत में जो समाध है निरुदय है योग के अंतर्गत नहीं है कौन है योग के अंतर्गत येग्रे चेतती सद्वुतम प्रद्योत क्षिचा कर्म बंधना श्लती निरोधमुख्रज्ञा तो योग इति ये एकाग्र चेतती सद्भुतम प्रद्योत एकाग्र चित्व होने पर यह योग सद्भुतमर्थम वास्तव तत्व पार्मों को तद्योतयलाता है प्रकाश करता है सुनौती चेता अभिध्यात्म दागद्युत अभिनेता के उनको नष्ट करता है कर्म कर्मबंधन स्वयाद कर्म के बंधनों को तो शिथिल कर देता है कर्म तो का बंधन शिथ कर देता है निरोध में अभिमुखम करो तीरध समाधि या संप्रज्ञात समाधि का अभिमुख करता है उसको लेता है सज्ञात योग संप्रज्ञात समाधि इतिहासिक संप्रज्ञात योग कहते हैं है। एकाग्र चेत एकाग्र अवस्था में एक स्वच्छ पिता तो अपने कार्य करने के का समर्थन ही करता है शिथल देता है और अभिमुख करोट लेता है निर्देश स तंत्रा तो योग है कि वा में निर्दोषता एकाग्र निधवता एकग्रीते एक अनुपुर एक एक की एकग्रीते भूतमित समारोतम निवर्त भूत सद्भूतम सद्भूत भूतक वास्तविक आरोपित तो का, अर्थ निवृत्त समारोहित अर्थ होता है उसको निवृत्त करके पारमात्मिकार निद्रा वृत्तिर स्वालबूते भगवती एकाग्र एक उत्तम निद्रा की वृत्तिग्र नहीं दुर्पने वृत्ति में स्थिर है गार निद्रा में को तो इतने सेग्रता तो तो से तो नहीं निद्रा निद्रा वृत्तिरलंबने तम से भूते होती एक अपने आते तम ऋत पदार्थने एक निद्रा अत उत्तमी से सद्भूतम केवल भूतम भूतमर्थ प्रदेज निका सद्भुतम प्रदेश सद्भुत शोभनम निंत आविर्भूत सत्वम ये सद्भुतम अत्यंत सत्वगुण प्रकट हो यही सद्भुत को प्रकाश करता है एकादश निद्रा में तो तमोवृत्ति सद्भुत सत्वगुण को कहाँ प्रकाश करेगा सद्भुत कंश सुगुणतम नितांत आविर्भूत सत्वम प्रकट हो सत्वगुण यहीते सप्तुण अभी ईश्वी प्रकाश करेगा निद्रावृत्ति में तो तमोगुण है समुद्र कस्तु अशोभन नहीं सद नहीं समुद्र का समित हो जाता हैोगण नहीं क्लेस होगा तमुगुणों को पहले छोड़ना पड़ता है तमुगुण बहुत गुरु समाज में अध्ययन में कुछ कार्य निद्रा जितने समय पर भी संतोष नहीं है पर ये नहीं कि कवि कभी निद्रा कम होने पर अम्य समय निद्रा आ जाती बहुत तो है तो निद्रा आ जाती कि है किन्तु तमुगुण अधिक होने पर समय पर भी जब चाहे निद्रा निद्रा के लिए कोई समय नहीं वो तमोग होने पर बहुत निद्रा आती है ये श्री क्लेषक है्योतमनि तत्व आगमना परोक्षत न साक्षात्कार अविद्या प्रद्योत द्योत कवल प्रद्योत एक एक अक्षर देने का कई प्रयोजन हे एकाग्र चेत में प्रदृतम प्रद्यते योग प्रद्योतिया क्या प्रयोजन तो है तो ज्ञान से शब्द से हो गया कोई परोक्ष ज्ञान हो तो अनुमान से परोक्ष ज्ञान वाले पर्वत वाली ज्ञान हो गया न काक्षात्कार अविद्यामती जिसका प्रत्यक्ष होता है काक्षात्कार वाली जो अविद्या अविद्या प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष अविद्या का नाटक अपरो ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान नहीं होगा का नाटक परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा का नाटक अपरुष ज्ञान ही होगा अपरोक्ष ज्ञान ही होगा ज्योत कह देंगे तो केवल ज्ञान अर्थ होगा परोक्ष ज्ञान हो जाएगा शब्द से अनुमान जो ज्ञान वो अपरुष्ट धर्म का निरतक नहीं वाली है साक्षात्कार वती अविद्या न उच्च नती साक्षात्कारी जिसका साक्षात्कार होता है एक अविद्या का उच्चेदक नहीं है उच्चेद नहीं करता है युद्धन ज्ञान दिचंद्रादि दिचंद्र दिग्हादि अनुच्छेद स्वाद दो चंद्र देखता है तिमिर रूप से दिग्म हो गया पूर्व पश्चिम दो स्नोत्रादि उप से तो कर्ण कर ली जितने कहें चंद्र एक दो नहीं चंद्र एक जिसका तीन रोग है चंद्र एक दिखेगा अनेक दिखता है जितने बार उसको लाच्र तो तो एक है, तो है उसको तो दो तो दिखता तो तो तो है भ्रमण का निगर्तन दिग्न किस कारण से हो गया जितने कर्ण करिए नहीं मानता है नही घर के काम है तो उसका है कोई यहाँ रह कर कहता है ये सामने गंगा की टांग कौन सी दिखता है सूर्य तो उधर है पूर्व नहीं ये आपकी भी नाम थी उधर है पूर्व दिशा के थे उत्तर है हर सूर्य उधर नहीं आया ईसा स्थान ऐसा ही गलत है स्थान की गलती क्या गलती है ये उत्तर दिशा है अभी तक तो आपको पता है बड़ा जोर से बहुत पढ़े लिखा समुदाय मानता है मैं कहा आपके घर के सामने उत्तर दिशा है क्या मतलब हाँ घर के सामने उत्तर दिशा है अपने घर के सामने उत्तर है तो भी के घर के सामने हाथों क्या होना चाहिए घर से निकले तो सामने उत्तर तो हो अपने घर उत्तर दिखता है तो यहाँ भी उत्तर होनी चाहिए यहाँ सूर्य उदय है, यहाँ उत्तर दिता है तो सूर्योदय हो रहा है एक दु मानता है पढ़ दिखे ये दिग्हित हो, हो जाता है और जितने कहा तो सूर्य उदर तुम जयपुर हो ये पूर्व है नहीं मानता है बाद में क्या नहीं तुम एक में हो जाए जी चंद्र दस में हो पर उच्च होता है इसलिए भाष्य में सदुतम प्रद्युत प्रद्युत अपरक्ष Shree Shiv, Om Shanti Shanti Shanti, Shambaram Shambhara Dharini Dharom Adhara.